बातों से बनती है बात राजधानी की एक कॉलोनी यहां रहते हैं देश के विभन भागों से आए सोलह परिवार सब की अपनी अपनी बोली अपनी बात लेकिन बातों ही बातों में कभी बढ़ जाती है बात ये लीजिए ये बाथरूम की छत आज फिर टपक रही है आप जरा ऊपर जाकर बात क्यों नहीं करते हम्म hmm, क्या फायदा है कितनी बार तो बोल चुका हूं वो सुनते ही कहां है अच्छा तो ठीक है आप अखबार पढ़िए मैं ही जाती हूं जी हां कहिए क्या बताऊं अब तो हद हो गई हम तो कहते कहते थक गए और आपके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती हुआ क्या साफ-साफ बताइए ना वही हमेशा का रोना है हमारे बाथरूम का बुरा हाल है फिर पानी टपकना शुरू हो गया ओ बाथरूम में पानी आ रहा है यह तो बड़ी अच्छी बात है अच्छी बात है तो हा? अपने बाथरूम में टपकवा लें हम परेशान हैं और आप हंस रहे हैं अजी बात है हंसूं नहीं तो क्या रहूं मैंने आपका बाथरूम ठीक करवाने का ठेका ले रखा है क्या कमाल है आप बात कैसे कर रहे हैं जिसे देखो अपनी परेशानी लेके हमारे पास चला आता है अरे बाथरूम आपका है आप ठीक करवाइए प्लंबर को बुलाइए हमारा इसमें क्या काम है बताइए आप बाथरूम आपका खराब है हमारा पूरी खराब है पानी नहीं भर रहा देखा आपने बातों बातों में बिगड़ती बात अगर इन देवी जी को अपनी बात कहने की जल्दी ना होती और दूसरे की बात सुनने का सब्र होता तो बात कुछ और ही होती नमस्ते भाई साहब नमस्ते जी नमस्ते आज सुबह सुबह कैसे रास्ता भूल पड़ी <laughs> कुछ नहीं आज छुट्टी का दिन था सोचा हालचाल पूछ आ <laughs> ये तो बड़ा अच्छा किया आपने बैठिए तो सही जी आइए आइए सुनती हो भाभी जी आई हैं अच्छा जरा चाय तो पिलाओ अभी लाती हूं और सुनाइए सब ठीक-ठाक सब दया है आप सुनाइए और तो सब ठीक है बस एक तरह से मुश्किल है क्यों क्या हुआ हमारे बाथरूम में फिर पानी टपक रहा है आपने तो ठीक करवाया था ना हां पर लगता है इस प्लंबर के बस की बात नहीं है तो ठीक है मैं इनसे कहती हूं कि यह उस प्लंबर को बुला लाएं जिसने हमारे यहां काम किया था वो बड़ा अच्छा कारीगर है अच्छा लेकिन यह बताइए कि आपको आज यह काम कराने में कोई परेशानी तो नहीं है नहीं जी आज छुट्टी है सभी लोग घर पर ही हैं तो ठीक है मैं ऐसा करती हूं कि उसे दोपहर बाद आने को कह देती हूं जी तब तक आप लोग नहा धो भी लेंगे अगर बाथरूम की जरूरत पड़े तो मेरे यहां आ जाइएगा संकोच <laughs> <laughs> मत कीजिएगा जी <laughs> बात कुछ भी नहीं बस बात की है करामात कुछ अपनी बात कही विनम्रता से कुछ दूसरे की मुश्किल को समझा तो बन गई बात